विचार चल रहा था जो सप्त शब्द संख्यावाचक शब्द प्रयोग किया है मूल में व्याप्ति के लिए जहां जहां पदार्थत्व स्वीकार करोगे निश्चित रूप में उस वस्तुओं में द्रव्यदि सात में से एक होगा ही द्रव्यदि सप्त अन्यतमत्म शब्द प्रयोग लिखा है नहीं यत्र यत्र नहीं। यत्र यत्र जोड़ा लिख दिया पदार्थ पदार्थ मतलब तत्र तत्र ऐसा योड़ा पदार्ता इति व्याप्ति के लाभ के, के लिए ही सप्त संख्या का प्रयोग हुआ ननु शक्ति नष्ट कप्तान जब शक्ति नामक आठवां पदार्थ गलत है तो आप सात ही है ऐसे कैसे कह रहे हो पता है अपनी ही वाक्य को विस्तार करते शक्ति को प्रसिद्ध करना पड़ेगा शक्ति नाम की वस्तु कोई है और वह एक पृथक पदार्थ सात में अंतर्भाव नहीं हो सकता वह आठवां है ये पहले साबित करना पड़ेगा ननु से सारी बातें जो कह रहा वो मीमांस जवाब जो मिलेगा तीसरी पंक्ति वाली चेत करके आ रहा है ना इति चेत न इतिचेत वहां तक मीमांसक बोलेंगे न से जवाब नहीं आए लोग देंगे हमेशा यहाँ की भाषा इस प्रकार रहे की रहेगी ननु से नक्ष होगा इति चेत तक और नचवाचम भी होता है कहीं पर क्या है नच से करेंगे वाचम ऐसा नहीं कहना नचवाचम तो पूर्व पक्ष होता है उसे आगे जो कहा जाता है वो सिद्धांत यह पूर्व पक्ष सके जो शक्ति को पृथक पदार्थ मानते हैं और उसका खंडन करेंगे सिद्ध किया जाए शक्ति पृथक पदार्थ मण्यादि संयुक्त इंधनाद सत्यपी वन्य संयोगे दाहो न जायते कच्छु नियुजाय मणिसमवधाने समावधाने नश्यति मन भाव दशा दाह कल तस्मा शक्ति पदार्थे न दृष्टान पदार दे रहे हैं अग्नि का जलता हो अग्नि मेरे हाथ डालोगे तो क्या करता है जला देता है तो दाह अग्नि में दाह होता है लेकिन ऐसा एक चंद्रकांत मणि नाम का किसी जमाने में था आज उपलब्ध नहीं है संसार में वो चंद्रकांत मणि को बगल में रख दिया जाए जितना भी तेज आग होगा उसके अंदर हाथ डालिए या बैठ भी जाइए कुछ नहीं होगा वो आग की दाहकत्व तो शक्ति जो था उसने चंद्रकांत मणि ने शांत कर दिया देख रहा है आप धक धक जल रहा है लेकिन वो जलाता नहीं ठीक एक और सूर्यकांत मणि है वो चंद्रकांत मणि का रहते वक्त यदि सूर्यकांत मणि को बगल में रख दिया जाए फिर उसमें चलाने का सामर्थ्य आ जाता है तीव्र ये दोनों मणियों का नाम आज के जमाने में है मणियां तो नहीं एक विचार है क्योंकि दूसरे प्रकार से हम लोग देखते हैं दहाकत तो शक्ति को रोकने का मंत्र में शक्ति दक्षिण भारत में कई जगह देखने को मिलता है उत्तर भारत में भी क्वचित है वो आग जलाते लंबा चौड़ा 50 मीटर दूरी और उस पर आदमी आराम से चलते जाते कुछ नहीं होता जलता ही नहीं शरीर बल्कि सिर्क का कपड़ा पहन के जाता है झटी भी जलना चाहिए यानी मंत्र के बल पर उसको रोक दिया है दाह शक्ति रोक दिया इसलिए अग्नि में या अनुमान हम कर रहे हैं मन्यादि संयुक्त मणि आदि मंत्र भी ले लेना औषधिया भी होती है एक जड़ी बांध लो आग जलाएगा मणि मंत्र ओषधि आदि से मंत्र ओषधि से संयुक्त इंधन आदो ईंधन मने लकड़ी आदि जलता हुआ लकड़ी आदि सत्य वन्य संयोग है ऐसे लकड़ी आदि में वन्य का संयोग होने पर भी दाहो न जायते वो जलाता नहीं है हैून्य तो और मणि औषधिया न होते तो जायते, जायते आप जो जलाता जरूर है अतः यह निष्कर्ष निकलता है मणि समानी शक्ति नश्यति मन बाबा शक्तिर उत्पद्यते उत्पद्य मणि के समावदान काल में समस्तिकाल में शक्ति नष्ट हो गई और मन भाव दशा में उसी अग्नि में दहानुकूल शक्ति पुनः उत्पन्न हो जाती है तस्मात इसलिए उत्पन्न विनाशशाली उत्पन्न होकर विनाश होने वाली शक्ति नाम का अतिरिक्त पदार्थ मानना चाहिए प्रश्न उठता है ठीक है शक्ति नाम का पदार्थ तो है वो सात से अतिरिक्त क्यों मानना चाहिए इसका चर्चा या इन्होंने नहीं द्रव्य में ही क्यों अंतर्भाव न किया जाए शक्ति को द्रव्य क्यों न माना जाए या गुण माना जाए कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव सात से किसी एक रूप मान क्यों न जाए मान सकते हैं नहीं आए कहेंगे हम सातों में अंतर्भाव कर सकते हैं कहीं वो कथन नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यदि अद्रव्य होता गुणों में नहीं होना चाहिए गुण कहा जाता है द्रव्य में गुण में द्रव्य नहीं होता जैसे आपका शरीर है इसमें रूप है, है या नहीं। रूप में शरीर है क्या आपका रूप में शरीर नहीं होता है आपका शरीर में रूप होता है कोई भी वस्तु घट है काला रंग है सफेद रंग है बोर्ड है ये भी काला रंग है रंग में बोर्ड है कि बोर्ड में रंग है बोर्ड में रंग है ना रंग में बोर्ड नहीं होता अर्थात गुणों में द्रव्य कभी नहीं हो सकता यदि शक्ति द्रव्य होता तो गुण में शक्ति नहीं होना चाहिए क्योंकि तो गुणों में भी शक्ति देखने को मिलता जिसे है जैसे कारणगत जो गुण है वह कार्य में गुण उत्पन्न करता है जैसे धागा सफेद है धागा में जो सफेद रंग कार्य कौन कपड़ा पैदा हुआ धागे से कपड़े में कौन सा रंग आया है? लाल रंग आ गया नहीं यदि धागे में सफेद रंग है तो कपड़े में कौन सा रंग आएगा सफेद, सफेद ही आएगा क्यों क्योंकि धागे में रहने वाला सफेद रंग में अपना कार्य बूता सफेद रंग को उत्पन्न करने का शक्ति है लाल रंग उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है अर्थात रूप में भी शक्ति है गुण में शक्ति है कारणगत रूप में कार्यगत रूप उत्पन्न करने की शक्ति है यह जो शक्ति है कहा विद्यमान है रूप में इसी प्रकार दंध में रस में नींबू में इकट्ठा रस है ना और रस को जल में डाला तो क्या हुआ जल द्रव्य था द्रव्य को उसने खट्टा कर यदि वह खट्टा रस अपने कार्य बूता शिकंजी में खट्टापन जो पैदा कर रहा है वो तो पैदा करने की शक्ति उसमें है या नहीं नींबू का रस में शिकंजी में खट्टापन पैदा करने की शक्ति है अर्थात रस में भी शक्ति माननी पड़ेगी इसी प्रकार से प्रत्येक गुण में आप विचार करके देखेंगे वहां एक शक्ति मिलेगी अच्छा गुण में शक्ति है अर्थात कैन निकालोगे शक्ति द्रव्य नहीं है यदि शक्ति द्रव्य होता वह तो गुण में नहीं हो सकता है गुण में शक्ति का होने के कारण हमें मानना पड़ेगा शक्ति द्रव्य नहीं है गुण में एक मान लो गुणे गुण अनंगीकारा नियम में सामान्य गुणे गुण अनंगीकारा यदि शक्ति गुण होती तो वह गुण में नहीं रह सकता था कि एक गुण में दूसरा गुण नहीं होता गुण में गुण नहीं हो सकता है रूप में रस आ जाएगा रस में रूप आ जाए आपस में एक दूसरे में एक गुण दूसरे गुण में नहीं रहते सभी गुण द्रव्य में रहते हैं लेकिन गुण गुण में नहीं होता, हो भी नहीं सकता नहीं तो जहां रूप पकड़ में आ जाए रस में पकड़ में आ जाएगा साफ साफ यदि रूप में रस होता तो समस्या क्या होगी आप आम से जिस रूप को ग्रहण करोगे उस रूप में भी रस रहेगा तो उस वस्तु का रस भी आंखी करना चाहिए तो जीवा का को कोई काम नहीं रह गया लड्डू को देखा लड्डू में जो मीठा है वो आंख समझ ले, लेक कर लेगा तो रस का क्या मतलब रह गया इसे रूप में रस नहीं होता गुण में गुण नहीं होता यदि गुण शक्ति शक्ति को हम गुण में लेते तो गुण में नहीं होना चाहिए किंतु तो आपने क्या देखा रूप में रस में सभी में कार्य का शक्ति है कारण में कार्य का शक्ति जो हम गुणों में देख रहे हैं वह सिद्ध करता है शक्ति गुण नहीं है फिर तो क्रिया में ले लो तो भी नहीं हो सकता क्रिया में भी शक्ति होती <स्ति> क्रिया में क्रिया नहीं हो सकती क्रिया मेंियम आग लगता है क्रियायाम क्रिया न्याय के सामान्य नियम रखना पड़ेगा इनका बहुत काम आएगा बाद बार बार आते रहता है क्रिया क्रिया न एक क्रिया में दूसरी क्रिया को उत्पन्न करने की शक्ति आप देख रहे हैं एक क्रिया में दूसरी क्रिया को उत्पन्न करने की शक्ति है जैसे एक गंगा जिब्बा है गहनारूपी जो शक्ति है तो जल में विद्यमान है वह मिट्टी को काट भी रही है एक शक्ति दूसरे शक्ति को उत्पन्न कर दिया काटने की शक्ति अलग क्रिया में भी शक्ति विद्यमान है और यदि शक्ति क्रिया होती क्रिया में क्रिया नहीं होते सिद्धांत के आधार पर शक्ति और क्रिया में प्रभाव नहीं कर सकते अदेव द्रव्य भी नहीं है गुण भी नहीं है क्रिया भी नहीं जाति तो है नहीं एक स्वतंत्र वस्तु है क्योंकि जाति विशेष असामान्य तीनों को नहीं है कि लोग क्या मानते हैं नित्य मानते जाति जब मनुष्य मर जाता है लेकिन मनुष्य तो जाति मरती नहीं और सदारण अब जाति मित्य विशेष नावक पदार्थ जो मानते हो भी नित्य मानते सामान्य नाव पदार्थ भी नित्य मानते और शक्ति कैसी है अनित्य उत्पन्न होती है लुष्क तो होती उत्पन्न विनाशशाली शक्ति होने के नाते वो अनित है नित्य नहीं है अतएव वह जाति विशेष और सामान्य इन चारों पदार्थों में तीनों पदार्थों में अंतर्भाव नहीं हो सकता तो शक्ति द्रव्य नहीं है शक्ति गुण नहीं है शक्ति कर्म नहीं है अर्थात क्रिया नहीं है शक्ति विशेष जाति भी नहीं है सामान्य विशेष और संवाद इन तीनों में भी अंतर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि सामान्य विषय समय कैसे हैं नित्य और शक्ति कैसी है अनित है अरे नित्य में अनित्य का अंतर्भाव नहीं हो सकता अच्छा। अब रहेगा गए अंत में अभाव नमक पदार्थ अभाव भी ये लोग चार प्रकार का मानते हैं कौन से कौन से राग अभाव सद्वंसाभाव अत्यंताभाव अत्यंत भाव और अन्य अभाव इनका अर्थ बाद समझ लीजिएगा नहीं होता है बताने के लिए इसको लोग मानते हैं अनादि उत्पत्ति तो नहीं होती इसमें अनादि होते हुए शांत नष्ट होने वाला और यह है सारे होते हुए अंतर अनंत और ये दोनों के दोनों अच्छा इन चारों में से किसी में भी शक्ति दबाव नहीं हो सकता प्रागोक कैसा है उत्पन्न नहीं होता जैसे मिट्टी में घड़ा मिट्टी पड़ी है ना यहां इस मिट्टी से घड़ा बना सकती है कि नहीं आप लोग इस मिट्टी से घड़ा बना सकते हैं। लेकिन अब उस मिट्टी में घड़ा है ना तभी तो बना पाओगे बाद में लेकिन घड़ा इस मिट्टी में कब से है से माना पड़ता मैंने घट की प्रागभा उत्पत्ति के पूर्व काल में घट अभी नहीं है साक्षात घट होता है तो मिट्टी में पानी ला बोलते हैं मिट्टी से पानी नहीं ला सकते जिस प्रकार के वस्तु से आप पानी ला सकते हो उस प्रकार का घट अब मिट्टी में नहीं है लेकिन है भी लेकिन न होता तो उत्पन्न करते हैं रेत में तेल नहीं है किल में तेल है जिसे रेत से तो हम तेल नहीं निकाल सकते तिल से हम निकाल लेते हैं इसका मतलब वस्तु पहले होना चाहिए जो भी कार्य उत्पन्न करेंगे उसे कारण वस्तु को मानना पड़ेगा जिस रूप से कार्य होना चाहिए उस रूप से वहां नहीं रहेगा अनादिकाल से वहां विद्यमान रहते हुए उपयोगी नहीं होता इसलिए प्राग भाव बोलते घट का प्राग अभाव मिट्टी में है अनादिकाल से है अर्थात उत्पन्न नहीं होता हो और शक्ति आपने क्या देखा उत्पन्न होती है अत्यव प्राग भाव में आप नहीं अंतर्भाव कर सकते प्रध्वंस भाव में डालना अच्छा हो उत्पन्न तो होता है शक्ति लेकिन शक्ति विनाशी भी है नष्ट भी हो गई थी चंद्रकांत में डी लाती नष्ट हो गई शक्ति अत प्रध्वंसा भाव में भी नहीं डाल सकते राये तो इन दोनों में इसलिए नहीं हो सकता कहीं तो शक्तिया ने क्या है अतएव शक्ति सातों पदार्थों तो में अंतर्भाव नहीं हो सकता सातों पदार्थों तो में अंतर्भाव नहीं हो सकता इसलिए इसको मानना पड़ रही है पदार्थ है अच्छा चेत निका यदि ऐसा करते हो मांस तो नहीं, करता नहीं हो सकता क्यों मणि प्रतिबंधक मण्य भाव से कारणत्वे मणि समान असमधान प्राग भाव कल्पनाया अन्याय तस्त सत्तव पदार्थ <laughs> अब एक बहुत सुंदर बात कहने जा रहे हैं के लोग कहते हैं देखो आपको बोला गया कि आप भोजन बनाइए कल आपका ड्यूटी है आपकी सेवा है आप भोजन बनाएंगे लेकिन सवेरे होते होते आपको भयंकर बुखार हो गया 104 डिग्री अब आप भोजन रूपी कार्य को बना पाओगे नहीं बना पाएंगे क्यों क्यों बुखार आ गया बुखार क्या है फिर? कार्य को उत्पन्न करने में प्रतिबंधक है इसके यहाँ क्या भाषा प्रयोग करते हैं प्रतिबंधक इसे कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए सामान नियम हो गया क्या प्रतिबंधक का अभाव बुखार का अभाव जरूरी है बुखार तो बना नहीं पाओ बुखार नहीं है तो कार्य सिद्ध हो जाएगा इसे जितनी भी ऐसी वस्तु है उनको प्रतिबंधक मान लो कोई गड़ा बना रहा है वहां अब तेज बारिश अब वो जो कच्चा मिट्टी है टीकेगा क्या घड़ा कैसे बने बारिश में क्या हो गया इसलिए घट के प्रति प्रतिबंधक है इसी प्रकार प्रत्येक कार्य के प्रति अनेकों प्रतिबंधक होते हैं दृष्टान में दे बुखार वगैरह ऐसे अनेकों प्रतिबंधक होते हैं उन समस्त प्रतिबंधकों का अभाव इसलिए क्या है कार्य की उत्पत्ति के प्रति का ठीक सामान्यम बन गया ना सामान्यम क्या बना प्रतिबंध का भाव प्रतिबंध का भाव कार्यम प्रति सामान्य कारण प्रतिबंध का भाव क्या है कार्य के प्रति सामान्य कारण साधारण कारण नहीं है क्योंकि भाषा में साधारण कारण कहेंगे आपकी भाषा में सामान्य कारण सर्व सामान्य कारण है प्रतिबंध का तो नहीं तो कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता इस नियम के तहत जवाब दे रहा है वो जो चंद्रकांत मणि थाना वो क्या है वो प्रतिबंधक इसे शक्ति कोई पृथक पदार्थ नहीं है प्रतिबंधक होने के नाते शक्ति कार्य नहीं कर पाई बनी में विद्यमान जो दाहप कार्य संपादन नहीं कर सका दाह नहीं कर सका और प्रतिबंध हट गया चंद्रकांत मणि को अपने हटा दिए या कोई दूसरा उसको उत्तेजक उत्तेजन कर दिया ना उसने तो इसलिए मणि को आप दृष्टान्त बना करके अग्नि में एक शक्ति की कल्पना आपने की वह उचित नहीं है बल्कि तो सामान्य नियम के आधार पर ही हम मणि को क्या मानेंगे प्रतिबंधक मानेंगे चंद्रकांत मणि के अभाव होने पर ही दू का कार्य उत्पन्न होगा ऐसी व्यवस्था देने से शक्ति को पृथक पदार्थ मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा वही कार है मणे हैं प्रतिबंधक मणि क्या है प्रतिबंधक होने के कारण मण्य भाव से कारण मण्ड्य भाव मने प्रतिबंधक अभाव कारण है कार्य के प्रति क्या हो गया कारण हो गया भाव से निर्वाह कारण कोटि भाव को कारण कोटि में डाल देंगे। मनी हो गया प्रतिबंध और मणिका भाव प्रतिबंध का भाव अभाव कारण कोटि में आ गया और आप जानते हैं एक कार्य के प्रति एक कारण नहीं होता कोई भी कार्य छोटा सा छोटा कार्य है उसके भी अनेकों कारण वितरित होते हैं। उन कारणों का विभाजन आगे करेंगे कितने प्रकार के कारण है, क्या है कैसा है उनका नाम अलग अलग देंगे विचार करेंगे विस्तृत रूपेण अभी इतना ही सामान्य रूप में समझिएगा कारण अनेक होते हैं उनमें से प्रतिबंध का भाव भी एक कारण है और उसी के अंतर्गत क्या हो गया शक्ति भी समाहित हो गई शक्ति का अंतर्भाव प्रतिबंधक का कारण कोटि में हमने डाल दिया अतः अतएव कारण कोटि होने से वह कार्य के प्रति कोई पृथक पदार्थ नहीं हो सकता है कारण निर्वाह असमवधान आप्याम और दूसरी आपत्ति देखिए दे रहे हैं एक आपत्ति तो यह हो गया प्रतिबंधक मान लो व्यवस्था हो जाएगी और दूसरे दिन नहीं मानते इस बात को तो एक और दोष दे रहे लाइए, लाइये कब तो खत्म हो गया हटाइए फिर उत्पन्न हो गया फिर लाइएगा फिर खत्म होएगा, फिर हटाइएगा फिर उत्पन्न हो उत्पन होएगा, लाओ हटाओ लाओ हटाओ लाओ हटाओ कितने बार ऐसे करोगे तो अनंत शक्ति तत्प्राग अभाव प्रधाभाव मानना पड़ेगा जब मणि है तो दाह के प्राग भाव माननी पड़े मणि हटा दिया तो दाह का प्रध्वंस मानना पड़ेगा कितनी प्राग भाव कितनी प्रध्वंसभाव माननी पड़ेगी अनंत तो मानना पड़ेगा हर एक बार आपने लाया तो शक्ति नष्ट हो गई आपने हटाया तो शक्ति उत्पन्न हो गई इस प्रकार से अनंत बार ले आओ, ले जाओ तो अनंत पर उत्पन्न होगा अनंत बार नाश होगा जितनी बार नष्ट होता हो उतनी बार की प्रागव मानी पड़ेगी जितने बार उत्पन्न होता है उतरे वर्ष का प्रध्वंस मानना पड़ेगा गीता जो छूटेगा तो ही नहीं है यदि उत्पन्न हुआ है तो ध्वंस जरूर होगा ध्वंस हुआ है तो जरूर उत्पन्न होना है इस तरह अनंत शक्ति की जो कल्पना करना उचित तो नहीं है वे कहते हैं मणि समावधान और असमावधान अभ्याम अनंत शक्ति प्राग भाव तद्भंस ये उचित कोई भी हम कल्पना करते हैं वह न्याय उचित होनी चाहिए नहीं तो उसमें अनवस्था दोष देते हैं क्या दोष है अनवस्था दोष अनंत कल्पना निराधार बिना कोई मूल प्रमाण की यदि हम बहुत सारी कल्पना करते रहेंगे तो व्यर्थ तो कल्पना प्रमाण शून्य अनंत अभिनव पदार्थ स्वीकरण अनावस्था प्रमाण से रहित प्रमाण शून्य अनंत अभिनव पदार्थ कल्पना एवं अनवस्था ये अनवस्था दोष प्रमाण से रहित प्रमाण शून्य अनंत अभिनव पदार्थ नए नए हर बार नया शक्ति उत्पन्न हो गया मानना पड़ेगा एक बार आया नष्ट फिर दो बार उत्पन्न नया शक्ति माननी पड़ेगी पुरानी वाली तो नहीं आएगी दूसरी आएगी फिर तीसरी फिर चौथी ऐसे अनंत माननी पड़ेगी आप अनंत अभिनव हर बार नया नया नया, नया मानना पड़ेगा प्रमाण शून्य अनंत अभिनव पदार्थ परिकल्प नैव अनवस्था इसको कहते हैं हम अनवस्था दोष एक तो प्रतिबंधक कोटी में डालने से व्यवस्था हो सकती एक है एक जवाब है दूसरा जवाब यहां अनवस्था दोष भी हो जाता है इन दो दोषों के कारण से शक्ति को पृथक पदार्थ नहीं माना जाएगा पदार्थ इति सिम पद ठीक तो है तो सात ही पदार्थ है ये साबित हो गया पद से पदार्थ सामान्य लक्षण है पदार्थ का वो साथ ही है ये बता दें लक्षण किसको कहते हैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले समझ लें असाधारण धर्मो लक्षण ये बताइए असाधारण जो धर्म किसी भी वस्तु में जो उसके अपने विलक्षण धर्म है उसके द्वारा उसको पहचाना जाएगा ये हर वस्तु के पहचान के लिए उस वस्तु का एक विलक्षण धर्म को ढूंढते हैं इसलिए लक्षण का सामान्य लक्षण बता रहे हैं असाधारण धर्मो लक्षण इसके आगे न्याय बोधनी फिर द्रव्यो में लिख रहे हैं द्रव्यानि कति का नीचे तानी द्रव्याणी कति कानी चता द्रव्य चित्रे हैं और वे कौन कौन है, है प्रश्न मूल में बोल रहा हूं जवाब मूल में दे रहे त्र द्रव्याणी प्रत्येक तेजवायु व आकाशकाल दिगात मनां से नवैव मूल में है पृष्ठ संख्या चार तथा द्रव्याणि तत्र बने उन सात पदार्थों में से द्रवि नामक पदार्थ कितने हैं नवैव नौ भी है दस है आठ यह प्रकार हमेशा होता है अधिक की न्यूनता को निषेध करने कम है न ज्यादा नव वही है कौन कौन है पृथ्वी आप अपमने जल तेज मन अग्नि वायु आकाश काल दिप मन दिशाए आत्मा और मन ये नौ इस पर भी शास्त्रार्थ चलेगा क्योंकि प्राभाकर मीमांसा अंधकार को भी पृथक द्रव्य अंधकार है ना तमह नीलम तमश चलती ऐसा व्यवहार हो गया काला काला सा जो अंधकार है वो चल रहा है दौड़ रहा है फिर दौड़ता है तो प्रकाश झारा है ना तो फिर पीछे अंधकार भाग रहा है ऐसे तो लगता है अंधकार भी भाग मुझे भ्रांति है आपके हिसाब से लेकिन वो अपने हिसाब से मान रहे हैं कहते नीलम तमस चलती व्यवहार में प्रयोग होता है इसके आधार पर सिद्ध कहते हैं नील रूप वाला और चलनात्मक क्रिया वाला एक पृथक द्रव्य अंधकार वस्तु है न्यायोधन में देखिए द्रव्यानि विभजते पृथ्वी थी द्रव्यों को विभाजन पूर्वक समझा रहे हैं पृथ्वी आदि नौ हैं पूर्व पक्षी विमान सपना खड़ा होता है सप्ताह अंधकार नामक दसवा द्रव्य जब विद्यमान है अब नव ही है ये कैसा निर्णय ले रहे हो तथा ही दसवा कैसे है बताओ तो समझाता है दसवा इस प्रकार से नीलम इति प्रतीत है नीलम तमश चलती ये प्रतीति होगा जो भी हमारे प्रतीति का विषय होगा वो निश्चित रूप में कोई ना कोई पदार्थ होगा तीसरे पहले गेयत्व पदार्थम कल बताया था वाचत्व वह गृहत्म सब क्या है पदार्थ लक्ष्य जो भी हमारे प्रतीति हमारे ज्ञान का विषय हो वह निश्चित रूप कोई ना कोई पदार्थ और ये ज्ञान है नीलम तमस चलती क्या है ज्ञान आपको हो रहा है उस ज्ञान का विषय होता तमह जिसमें दो वस्तु आप देख रहे हैं उस तमहा में एक तो नील रूप है और चलती कहने से क्या हुआ क्रिया भी हो रही है नील माने काला रंग भी है नील मन से ब्लू नहीं लेना ब्लैक काला रंग है और चलनात्मक क्रिया रूप और क्रिया गुण और क्रिया दो से विशिष्ट तमा नाम के दसम द्रव्य है, है कैसे होगा हो नील रूपाश्रय चलनात्मक क्रियाश्रय या नहीं है तो लिख ले चलनात्मक क्रिया के सामने लिखना चाहिए नील रूपाश्रय चलनात्मक क्रियाश्रय च नहीं हो तो लिख लेना चलनात्मक चलनात्मक क्रियाश्रे नमसो द्रव्यत्म सिद्धम तमह के अंदर द्रव्य सिद्ध होता है कहते हैं कि हम तो इसको नौ में अंतर्भाव कर देंगे तो दशा नहीं मारोगे नहीं नौ में भी अंतर्भाव हो जाता है तो दशा नहीं माना जाएगा लेकिन वास्तव में इस तमह को नौ में अंतर्भाव नहीं कर सकते हो इन नौ कौन कौन थे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन इन नौ द्रव्य पृथ्वी में अंतर्भाव हो सकता है पृथ्वी में सातों रूप होते हैं थोड़ा पहले इनको समझ लो बाद में उसमें जाऊंगा पृथ्वी में सात प्रकार का रूप होता है और सभी प्रकार की क्रियाएं होती है जल में अग्नि में केवल सफेद रूप होता है और क्रिया सभी प्रकार की होती है स्वाभाविक बने ना हो यह होती है वायु में तो रूप है नहीं है इन सभी न रूप है न क्रिया आता का दिशा आत्मा मन में रूप नहीं है क्रिया है स्वतः बताओगे इसमें साफ साफ है कि ये जो अंधकार नाम का वस्तु है वो जल से लेकर इनमें से किसी में नहीं हो सकता कि मन में ऐसे नहीं हो सकता ऐसे नील रूप है मन में कोई रूप ही नहीं होता मन तो बहुत तेज भागता है ना इसलिए भागने वालों से क्रिया तो है मन में लेकिन कोई रंग नहीं होता और ये ऐसा वो तत्व अंधकार रंग भी है क्रिया भी है। और आत्मा दिशा काल और आकाश इन चारों तो से न रंग है न रूप है न क्रिया इसलिए इसमें भी अंतर्भाव नहीं हो वायु में भी नहीं हो सकता कि में है कि तो रूप नहीं और अंधकार में क्रिया रूप दोनों है जल और अग्नि में लोगे लोग भाषण शुक्ल और अभाष और शुक्ल की बात है है ना यहाँ आभाष और शुक्ल है तो भास्वर शुक्ल है चमकीला सफेद अग्नि में और एक बिना चमक का सफेद जल में माना गया और बाकी जो रंग दिखते हैं अग्नि में वो लकड़ी आदि के कारण से लकड़ी के स्वभाव से जल में भी अन्य वस्तुओं के स्वभाव से अलग अलग रंग दिखाई देते हैं संबंध के कारण से अतिव इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि जिसमें तो काला रंग है सफेद तो है ही नहीं अतः जल से लेकर के मन तक किसी में भी नहीं हो सकता और पृथ्वी में का करना तो भले ही पृथ्वी में सात रूप होने के तो भी है। सारी क्रिया उनकी क्रिया चलनात्मक तो क्रिया भी रहेगी किंतु पृथ्वी का मुख्य स्वभाव क्या है गंध होना चाहिए गंधवती पृथ्वी गंध होना चाहिए और अंधकार में गंध है क्या अंधकार पृथ्वी में भी अंतर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि अंधकार में गंध नामक गुण नहीं है अब मूल में आ, में देखिए न क्लिप्त द्रवेश अंतर्भाव दशम द्रवित मिति नवाक्ष जो नव द्रव्य हैं उनमें अंतर्भाव होने से आप इस अंधकार को दशम द्रव्य कैसे कहते हो इस प्रकार से प्रश्न न डालें कि नाच्यम ऐसा न ना कहिए क्योंकि तमसो रूपवत्वात आकाशादि पंचक से वायु से नील रूपत्वात नेश भाव आकाश काल दिशा आत्मा और मन ये पांच कट्ट ले लिया इन्होंने देखो आकाशादि पंचकस्य आकाश काल दिग आत्मा मन इन पांचों में अंतर्भाव नहीं हो सकता क्यों इनमें नील रूप है आकाश अंधकार में और इन पांचों में रूप ही नहीं होता और वायु में भी अंतर्भाव नहीं होगा क्योंकि वायु में भी रूप नहीं इसलिए वायु छ इनमें से पांच और छह इनमें से किसी में अंतर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि इनमें किसी में भी रूप नहीं है और अंधकार में रूप होता है नील रूपवत्वाशंत्र भाव इन छओ में भाव नहीं हो सकता तमसो निर्गंधत् पृथ्वी प्रत्थिया, गंधवत्म पृथ्वी मंत्र अंतर्भाव प्राप्त पृथ्वी में भाव करो वहां हो नहीं सकता क्योंकि अंधकार में गंध नहीं निर्गंधत्वा निर्गंधत्वा अंधकार कैसा है गंधरहित द्रव्य है और पृथ्वी में तो गंध होती है गंधवत न पृथ्वी मंत्र भाव पृथ्वी मंत्र जल और तेज में करो तो नहीं हो सकता क्यों तो सफेद रूप वाले हैं और यह तो नील रूप वाला है और दूसरी विशेषता है जल कैसा होता है शीत स्पर्श और अग्नि उष्ण स्पर्श और अंधकार में न शीत स्पर्श न उष्ण स्पर्श है ठंडी का अंधकार में, में जाओ तो शीत स्पर्श रहेगा और गर्मी के दिन अंधकार जाओ उष्ण स्पर्श रहेगा अंधकार का अपना कोई नहीं है और जल और अग्नि कैसे हैं दोनों स्पर्शवान हैं इसलिए दे देखो, तमसो निस्पर्शवत्वात अंधकार कैसा है स्पर्श रहित द्रव्य होने के कारण से जल तेज सो शीतोस्पर्शवत्तर्भाव जल और तेज शीत स्पर्श और स्पर्श वाले होने से उन दोनों में भी अंतर्भाव नहीं हो सकता तस्मात दशम द्रव्यम सिद्धम न इसीलिए अंधकार का दसमा द्रव्य मानना ही चाहिए ऐसा मीमांसकों ने साबित किया नौ में अंतर्भाव नहीं होता आते उसको मानिए तब कहता है नही हो सकता क्यों नहीं होगा तब कहते कि देखो तमसो तेजो भाव भाव रूप अतिरिक्त अतिरिक्त तत्व कल्पनायां माना भाव अतिरिक्त तत्व कल्पनायां माना भाव तमा को आप तेजो अभाव रूप मान दीजिए तेजो तेजो मतलब अग्नि प्रकाश प्रकाश का अभाव रूपा मानने से ही काम चलेगा अर्थात उसका अभाव कोटी में डालो दो का पदार्थ है ना अभाव उसमें डालो उसका दसवा द्रव्य मानने की जरूरत नहीं है तमसा तेजोभाव रूपये नहीं उपत्त हो अतिरिक्त तत्कल दसवा द्रव्य कल्पनायाम माना भाव प्रमाणाभाव मान मनी प्रमाण प्रमाण नहीं है उल्टा कहेगा महाराज हम उल्टा बोलेंगे आप तेजो भाव को अंधकार मान्य बोल रहे हो मैं कहूंगा अंधकार को द्रव्य मानिए और अंधकार के, अंधकार के अभाव को तेज मानिए उल्टा कर अंधकार के अभाव को तेज मान लो ऐसे क्यों नहीं मानते आपका तेज को मानना जरूरी है क्या आप हमारे अंधकार को मानिए और अंधकार के अभाव को तेज करके स्वीकार कर लो यह कोई जरूरी नहीं है कि आपका तेज नमक पदार्थ को मैं स्वीकार करूं और तेज के अभाव को अंधकार मानो उल्टा भी तो हो सकता है पंजाबी और गुजराती की लड़ाई है एक तरफ से एक बार दोनों थे पंजाबी और गुजराती एक होटल में बैठ गए और उसने ग्रे पड़ा गिलास में आधे तक डाल करके दूध दोनों के सामने रखा और गुजराती कहते आधा भरा है पंजाबी कहते आधा खाली है अब कौन सही है अब तो पंजाबी को यह आदत थी कि हमेशा भर के पीते ना बड़ा ग्लास में तो आदत है इस तो आधा खाली है बोलता है और तो दोनों की अपनी अपनी आदत से मजबूर है दोनों हट कर रहे हैं इसलिए आधा खाली आधा भरा इसी प्रकार यहाँ पर की वो कहता है तेज अभाव अंधकार मानो और एक अंधकार का भाव तेज मानो किसका माने तब कहते देखो तेजस्व अभाव स्वरूप सर्वानुभूतो द्रव्यांतर कल्पने गौरव ने मेहमान से बोल रहा विनिगमना विरहा विनिगमना किसको कहते हैं एक तर पक्षपाति युक्ति ये सही है वो गलत ऐसा निर्णय देने के लिए कोई युक्ति चाहिए ना उस युक्ति का ना विनिगमना इसका लक्षण है विनिगम का एक तरह पक्षपाति युक्ति विनिगमना एक तरह पक्षपाति युक्ति ही। जब दो परस्पर विरुद्ध बातें आपके सामने आ जाएं, उन परस्पर विरुद्ध बातों में से एक का पक्ष भी आप लेना चाहते हैं एक पक्ष में दो में से एक का पक्ष को स्वीकार करना चाहते हैं दूसरे पक्ष को आप निषेध करना चाहते हैं उस चीज़ में जो युक्ति आप प्रस्तुत करते हैं उस युक्ति का नाम मिनिकमनास कहता है किसे हमारे पास आपके पास कोई युक्ति ही नहीं इसको मानो कि उसको मानो तेजो भाव को अंधकार मानना है यह अंधकार के अभाव को तेज मानना है इन दो पक्षों में से अमुक पक्ष सही है, अमुक गलत है ऐसा निर्णय लेने के लिए आपके पास कोई तो युक्ति नहीं है विनिगमना विरहात, तेज एवं तमो अभाव अस्वरूप तेज को क्या मानना अंधकार के अभाव रूप मानो इति चवाच्यम ऐसा नहीं करना तेजस्व अभाव स्वरूप नहीं जवाब दे रहा है। आगे इतनी बातचीत ऐसा नहीं कहो कौन कह रहा है ने मना कर दिया अब अपनी युक्ति दे रहा क्यों नहीं तेजस्व अभाव स्वरूपत्व यदि तेज को अंधकार का अभाव रूपा मानोगे तो उष्ट स्पर्श वाले द्रव्य का क्या नाम होगा आप उष्ण स्पर्श वाला एक द्रव्य मानते कि नहीं मान हम मानते हैं अग्नि उष्ठ स्पर्श है ना वो उष्ण स्पर्श वाला एक द्रव्य है अग्नि और यदि आपने अंधकार का अभाव रूप तेज यदि मानोगे भाव रूप नहीं रहा ना फिर तेज अंधकार का अभाव रूप आपने मान लिया तेज को फिर उष्ण स्पर्श वाला जो भाव पदार्थ है उसका क्या नामकरण करोगे उसको और नाम देना पड़ेगा फिर वो ग्यारहवा हो जाएगा ना कहते देखिए तेज को अभाव स्वरूप को अभाव कोटि में डाल दो अभाव स्वरूप स्वरूपत्व सर्वानुभूत सभी भव से जो सिद्ध है क्या उष्ट स्पर्श आश्रय द्रव्य उपर्श आश्रय बूता एक द्रव्यांत्र की कल्पना करनी पड़ेगी नया द्रव्य द्रव्यांत्र नया द्रव्य की कल्पना करना पड़ जाएगा इन सब से अलग उष्ट स्पर्श वाला एक नया द्रव्य की कल्पना करनी पड़ेगी वो क्या है गौरव है गौरवा ऐसा काम करना उचित नहीं गौरव एक दोष है कल भी हम विचार कर रहे थे ना लाघव और गौरव लाघव गुण है गौरव दोष है और तीन प्रकार हमने बताया था लाघव गौरव ध्यान में रखना बारंबार ये भी शब्द आते रहते हैं लाघव और गौरव <coughs> शरीर प्रति <coughs> कृत और उपस्थिति कृत शरीर शरीरकृत गौरव लाघव कृत गौरव लाघव और उपस्थिति कृत गौरव लाघव होता है गौरवा सर्वानुभूत के उष्ट स्पर्श का आश्रय वाले द्रव्यांतर की कल्पना करना गौरव है क्योंकि वह संबंध अधिक माननी पड़ेगी ना उष्ट स्पर्श का आश्रय में एक संबंध विशेष मानना पड़ेगा उतार संबंध वाला पदार्थ को पृथक कल्पना करनी पड़ेगी वो ज्ञान हो जाएगा या तेज को अंधकार भाव रूप मान लोगे, तो संबंध ही एक पृथक वस्तु मानना पड़ेगा वह गौरव दोष हो संबंध कृत अधिकता की कल्पना ये गौरव और ऐसे न कह करके हम कहते उल्टा तेज अभाव को अंधकार मान लेंगे तो लागव है क्योंकि तो उष्ण स्पर्श वाला द्रव्य उपर्ग आश्रय से विशिष्ट संबंधी द्रव्य कौन हो गया तेज उसका अभाव अंधकार और अंधकार अभाव कोटी में जाने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि अंधकार में जिस प्रकार का नील रूप और स्पर्श मान रहे हो वो क्या है देखिए आगे तमसी नील रूप प्रदीति भ्रांति रेवा छूट okay, गया उष्ण उष्ण तेजसो इसलिए तस्मारेज रूपी गुण का आश्रय के लिए संबंधी हमें तेज रूपी द्रव्य को स्वीकार करना पड़ता है अतः तेज ही द्रव्य है अंधकार द्रव्य नहीं है फिर अंधकार में जो प्रजी हुई नील रूप का और चलनात्मक क्रिया का दोनों ही भ्रांति है तमसी तो नील रूप प्रती भ्रांति देव वहां जो नील रूप की प्रतीति हुई वह तो भ्रांति है सफेद रूप के अभाव में प्रकाश का जो सफेद रूप से हम आदत आदि हो चुके हैं हमको ऐसा है आदत क्या हो गया सफेद ही देखने की आदत हो गया प्रकाश में सफेद लक्षण सफेद रंग है इसको देखने की आदत है दिन भर यही देखते रहते हैं और रात पर तो देखते ही नहीं रात भर तो अधिकतर सोते हैं ना थोड़ी देर जो रात देखते हैं उसमें क्या देखते हैं हम सफेद के अभाव पर देखते हैं। और उसको अपने काला रूप करके भ्रांति कर दिया अतिव अंधकार वास्तव में रूपी द्रव्य ही नहीं है एवं कर्मवत्ता प्रतीति प्रती इसी प्रकार से जो क्रिया कर्म क्रिया वो कर्म नहीं लेना आदमी का पुण्य नया कौन की भाषा में कर्म करते हैं क्रिया को जो क्रिया की हुई चल रही है करके वो क्रिया क्या है वो न पूर्वय कर्मवत्ता प्रति क्रियावत्ता की जो प्रतीति है वह अभी भ्रांति है कैसा भ्रांति है वो दीपापसरण क्रिया यात्र भ क्योंकि दीपक को आप इधर से उधर ले गए लगा पीछे पीछे अंधकार में भागना दीप का प्रसरण हुआ न कि अंधकार का भागना हुआ अ दीपक में खड़ा रख दो अंधकार भागेगा क्या अर्थात दीपक का भागना ही अंधकार के भागने जैसे प्रतिष्ठे किसी का नाम भ्रांति अन्यत्र विद्यमान वस्तु धर्म को अन्यत्र ग्रहण करना ही भ्रांति है दीपक में चलन था अंधकार में तो नहीं था और दीपक में विद्यमान चलना में क्रिया को अपने कहा ग्रहण किया अंधकार में ग्रहण कर लिया जैसे रजत में रहने वाला धर्म को शुक्ति में ग्रहण कर लोगे तो क्या होगा शुक्ति को रजत करके भ्रांति कर लेते हो अन्य धर्म से अन्यत्र आरोप करण में भी भाषा में आदि शंकराचार्य क्या बोलते हैं तस्विन तदबुद्धि ही सीधे सीधे शब्द दिखाओगे ब्रह्मसूत्र का संबंध भाषण शुरू में ही है अध्यास भाषण तदबुद्धि अध्यास हा। ये वाक्य जो जिसमें नहीं है उसको वहां मान लेना अब प्रक्रिया कहां थी तेज में अंधकार में है नहीं कुछ बाहर ने अंधकार मान लिया यही अंधकार में चलना तक प्रती की भ्रांति है दीपापसन क्रिया तत्र भाना अच्छा इस प्रकार से न्याय बोजिनी में द्रव्य संबंधी विचार भी पूरा होगा कथित गुणा के क्षेत्र मूल में प्रश्न संज्ञा पांच गुण कितने हैं और वे कौन कौन हैं गुणा, गुणा, गुण कौन कौन है वो रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण संयोग, विभाग, पृथक्विभाग पर गुरुत्व, द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष, प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार बुद्धि से वो बुद्धि नहीं लेना जो आप लोग में करते मन बुद्धि अहंकार या बुद्धि का अर्थ है ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष, प्रयत्न धर्म से आतात्पर्य है पुण्य अधर्म से पाप संस्कार कुल 24 गुण माने इनका प्रत्येक का लक्षण कहां रहते हैं कितने प्रकार के हैं कैसे हैं, यह सब बाद में वर्णन आएगा यह जो चल रहा है इसका नाम क्या है उद्देश्य उद्देश्य प्रकरण क्या बताया गया था है? नाम मातृ संकीर्तन के ना, उद्देश्य केवल नामकरण किया जा रहा यह अच्छा है एक बार एक ही बच्चा पैदा होता है सौ बच्चे हो जाए तो भी आप क्रम से तो नाम रखोगे एक साथ का नाम नहीं भी नामकरण हो रहा है ना पदार्थों का इकट्ठे बहुत सारे हैं क्रम से बोला जा रहा है पहले द्रव्यों का नाम बता दिया अब गुणों के नाम बता रहे हैं फिर कर्माणी किम कितने हैं और वे कौन कौन है पंच कर्माणी पांच कर्म कर्म से वो कर्म कर नहीं समझे ना ये गवन पूजा पाठ कर्म का मतलब क्रिया पांच प्रकार की क्रियाएं होती है कौन सी कौन सी है उत्षेपण अपक्षेपण आप प्रसारण और गमन गमनि बहुवचन प्रयोग करते उत्सेपण मैंने ऊपर फेंकना अपक्षेपण में नीचे की ओर फेंकना आपकुंचन अपनी ओर समेटना, प्रसारण मन फैलाना और गमन बाकी सारी क्रियाओं को गमन में ले देना चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सोना सारी क्रियाएं यद्यपि उत्सक्षेपण अपेपण आकुंचन प्रसारण भी गमन में ही आंतरवा सकता है ये, ये, पन, सकता। ये सारी क्रिया आ गए गमन में ते भी क्यों नहीं आ सकती लेनता के शिष्य को विस्तार से समझाने के लिए हम थोड़ा विभाजन ऊपर नीचे समेतना आकुंचन फैलाना प्रसाद पंचकर्माणी इस पर कहीं भी न्याय बोधिका नहीं है इसलिए और आगे चलते हैं सामान्यम कति विधम सामान्य कितने प्रकार के हैं द्विविधम सामान्यम दो प्रकार केचते कौन से कौन से हैं परम एक का नाम पर है दूसरे का नाम अपर किशेषा पदे विशेष कितने और वे कहा रहते हैं नित्य द्रव्य वृत्त विशेषास्पनता विशेष नाम पदार्थित हैं अन संख्या कितनी है बहुत क्यों क्योंकि नित्य द्रव्य वृत्त यो विशेषा ये जो विशेष है नित्य द्रव्यों में रहते उनको अलग रखने का काम है विशेषता का। इसका नाम इसलिए विशेष रख दिया जिसे दो तो परमाणु है परमाणु सट जाएंगे तो द्रव्य बन जाएगा ना सटे उनको अलग रखने का काम विशेष और कितने परमाणु है पता नहीं कितने अनंत है उन सबको अलग रखने के लिए विशेष की जरूरत है हर दो के बीच में एक है फिर जल के परमाणुओं को अलग रखना पृथ्वी और जल के परमाणुओं को अलग रख पर देना अग्नि के परमाणु वायु के परमाणु इन सभी के परमाणु को तो अलग अलग कर देना और प्रत्येक के भी अलग अलग करना यही काम विशेष का है इतना ही नहीं आकाश काव दिग्ध आत्मा ऐसा विज्ञान नित्य इनको भी अलग रखने वाले का नाम विशेष है अतव विशेष को अनंत मानना पड़ता है नित्य द्रव्य वृत्त विशेषाह नित्य द्रव्य में रहने वाले पदार्थ का नाम विशेष है और वे कितने हैं अनंत हैं। है समवाय संवाय समवाय पदार्थ कितने प्रकार का समवाय तू एक समवाय एक संबंध विशेष का नाम समवाय जो पदार्थ है ये संबंध विशेष का नाम मुख्य रूपेणा इस न्याय दर्शन में आप चार प्रकार के संबंधों के बारे में ही व्यवहार करेंगे समवाय संबंध संयोग संबंध स्वरूप संबंध और तादात्म्य संबंध मुख्य रूपेण ये चार और भी बहुत सारे हैं लेकिन अधिकतर प्रयोग इन चार का ही हम लोग करेंगे उनमें से पदार्थ ही मानते हैं संयोग को का गुण में मानते हैं और स्वरूप तो तब तक वस्तु रूपा ही है स्वस्थ रूपम स्वरूपम तदेव आत्मा यशि तादात्यम बनता है इस पर विचार फिर हम करेंगे